एक के ज्ञान से सब का ज्ञान अज्ञात तो का भी ज्ञान हो जाता है वो एक सब कारण ही जगत का कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होने से कारण के ज्ञान से ही कार्य ज्ञान हो जाता है इसमें दृष्टान्त मृत पिंड स्व लौह तीन देकर दे के जगत का कारण सत्य ही था इसे कहा गया सदैव संविदम अग्रह आशीत द्वितीयम इसके ऊपर कुछ लोग मानते हैं कारण असत्य है असत्य से ही कार्य की उत्पत्ति हुई नया एक वैशिष्टिक लोग मानते हैं कारण से अतिरिक्त कार्य अलग है किंतु यहाँ घट आदि भी कारण से मिट्टी से भिन्न नहीं है इसलिए का पक्ष ठीक नहीं कार्य पहले नहीं था असत उसकी उत्पत्ति होती है और कारण से अतिरिक्त ऐसा नहीं कारण ही कार्य रूप से दिखता है घटा शराब जितने जीतने से भिन्न नहीं है इसमें दृष्टांत जो दिया है एक कार्य कारण एक होने से एक यदि कार्य यदि कारण से अतिरित्व तो होता तो कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान नहीं होता किंतु कार्य अतिरित्व तो नहीं है कार्य मिथ्या है कारण ही सत्य है तो कारण के ज्ञान से उससे अतिरिक्त तो कार्य नहीं होने से सबका ज्ञान हो जाता है वैशेषिक पक्षा संभव है वैनाशिक्षो भविष्य की संकते वैशेषिक कणाद मत है उनके मत संभव नहीं होने पर भी वैनाशिक विनाश इच्छा ये वैनाशिक प्रतीक्षणनाश मानते हैं बौद्ध मत वाले तो पक्षे बौद्ध मत है ये मत हो जाएगा प्रतीक्षण नाश होने वाला असत तुच्छ से कार्य की उत्पत्ति होती है वेदाकृते ब्रह्म से कार्यकृत्पत्ति और बौद्ध मते शून्युसे कार्युत्पत्ति शंका करते तथा एक तस्मया तेक आहु रसदमग्र आसमेवा द्वितीय तस्मासत सज्जात असत था असत सत जगतिपत्ति हुई तत्थत एतस्मिन् प्राग उत्पत्तिर वस्तु निरूपण निरूपणे ये तस्मी क्या इस विषय में उत्पत्ति के पहले क्या था इस वस्तु का निरूपण करने पर कुछ लोग कहते हैं के अन्य कहते हैं वैनाशिका आहू वैनाशिक बौद्ध म धर्म मत वाले कहते वस्तु निरूपयंत वस्तु का निरूपण करते हुए कहते हैं असत एवैधमग्रास थी टीका में असत शब्द से तुच्छ व्यावृत विषयत्व व्या रही थी कोई कहेंगे वो असत शब्द से तो कहते हैं किंतु जैसे बंध्यापुत्र शशि विषाण असत्य नहीं असत्य इस प्रकार असत्य नहीं कोई भाव पदार्थों को असत शब्द से कहते हैं ये कोई शंकाकर्षता है असत शब्द तुच्छ व्यावृत विषयत्व तुच्छ भिन्न विषयकत्व असत शब्द में है शंका कर सकते कि नहीं वो तुच्छ को नहीं कहते असत शब्द से कोई अन्य वस्तु कहते हैं तुच्छ भिन्न विषयत्व तो का वारण करते है? नहीं वो तो कहते अभाव मात्र कहते असत शब्द का अर्थ कोई भाव रूप पदार्थ नहीं है ब्रह्म को यदि असत शब्द से कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है स्थिर वस्तु यदि मान ले तो कोई भेद नहीं है किंतु ऐसे नहीं मानते हैं असत का है तो अभाव मात्रम, अभाव से असत से भिन्न कोई अलग वस्तु ऐसे नहीं मानते हैं प्राग प्रागुत्पत्ति है, इदम जगत एक अग्रे अद्वितीय आसीति उत्पत्ति के पहले ये जगत असत रूप एकम एव अग्रे अदुट्यम, एक अग्रे अद्वितीय एक अद्वितीय था टीका में सत् अन्द स्थित असतवादिना भी प्रतियोगीभूतम सद आस्थित आशंका असत यदि मानेंगे अब्राह्मण अब कहेंगे तो कोई ब्राह्मण है तो अब्राह्मण अब कोई होगा अनस्व अश्व से भिन्न को अनस्व कहेंगे अनस्व कहने से अश्व भी कोई है सिद्ध होता है असत कहेंगे तो सत तो असत इति स्थिति ये निश्चित है सत से अन्य को असत कहते हैं नए समास होता न सत्य असत तो सत से भिन्न असत कहने के लिए सिद्ध होने के लिए सत्य मानना पड़ेगा कोई असतवादिनापि प्रत्योगीभूतम सद आस्थितम असत का प्रतियोगी हो गया सत्य न सत जिसका अभाव वह हो प्रत्योगी होता है सथ से भिन्न है तो सत्य हो गया प्रतियोगी प्रत्योगी रूप सतत तो मान लिया बौद्ध कोई सात वस्तु मान लिया इतिहास आ अभाव मात्रम ही प्राग उत्पत्ति तत्त्वम कल्पयंत बौधा सत अभाव मात्र सत का अभाव ही है अभाव से अलग कोई सत नहीं उत्पत्ति के पहले ऐसे बौद्धा कल्पयंती कल्पना करते हैं तत्व को श्रुतियाय प्रमाण तो नहीं मानते हैं मन से कल्पना करते हैं न तो प्रतिद्वंदी प्रतिद्वी वस्तान्तर सतरूप कोई प्रतिगि वस्तुअतर सतरूप प्रतिगी असत का प्रतिगी सत प्रतिद्वंदी, असत के प्रतिद्वंदी प्रतिगि विरुद्ध कोई वस्तुअतरम अन्य कोई वस्तु नहीं मानते हैं अभावी मानते हैं टीका में तदव वैधर्म दृष्टानते न स्फुटी उसका ही स्फुट स्पष्ट करते हैं में उसका विपरीत दृष्टान्त दे करके यथा सच्चस गृह्यण यथाभूत तद्विपरी तत्व होती तो नैयायिका सच असद गृह्यण असतति गृह्यन यथाभूत तद्विपरी तत्व होती असत गृह्यन होता है सत तो यथाभूत होता है उससे विपरीत सर्पऐसे गृहमान होता है यथाभूत नहीं हो यथाभूत तो उससे भिन्न है असत्य से गृहमान यदि वस्तु है भ्रांति है यथाभूत है तद विपरीतम तत्व भवती असत ग्रहण होता है उसका विपरीत सत्य होता है ये कह हैं तो असत कहेंगे तो उससे भिन्न सत्य कोई है असत है तो उसका यथाभूत है तो उसका विपरीत कोई सत्यस्तु मानना पड़ेगा अघटन न घट कहेंगे तो फट घट नहीं किंतु घट कोई पदार्थ अलग है ठीक तो है सदिति यथाभूतम असदिति चत विपरीतम गृहमान सत असदिति गृहमान असत गृहमान हो गया भ्रांति सत यथाभूत है असत उससे विपरीत हुआ गृहमान ज्ञायीमान ज्ञान जाना जाता है सच्च सच्ती द्विध स तत्व एक और एक दो प्रकार पदार्थ ये यहां न्यायिक न्यायिक लोक कहते कुछ स भाव कुछ अभाव देश तत्व सदस्य भावा भाव दव तत्व दो, दो पदार्थ एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ न्याय वैशेषिका में पदार्थ के केवल विचार जब आया पहले दो विभाग कर दिया भाव और अभाव वैशेषिका में भाव छह प्रकार है अभाव चार प्रकार है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ये भाव है और अभाव एक है उसका चार भेद होता है प्राग अभाव अत्यंताभाव अनुन अभाव ध्वंस चार प्रकार हैं ये दो तत्व कहते दें तत्व सदसती सते भाव असते अभाव ये स असत्य थे यहाँ सस विषाण बंध्यापुत्रणी भाव और अभाव तेरप्य न्याय के लोग मानते हैं न तथा बौद्धे ऋदिविध तत्विष्ट इस प्रकार बौद्ध मत वाले दो प्रकार तत्व नहीं मानते एक भाव और एक अभाव ऐसे दो प्रकार नहीं मानते हैं सद अत्यंता भाव असद सत का अत्यंत भाव असद बिल्कुल असत्य कुछ यही से तो है ही नहीं अप्रतीत पृथ्वी का अभाव से अत्यंताभावतया श विषाण नास्त इत्यादि प्रसिद्धवाद तो बौद्ध से कोई पूछता है सत नहीं मानोगे कोई भाव पदार्थ तो असत्य कैसे सिद्ध होगा जिसका अभाव है उसको कहते प्रतियोगी अश्व से भिन्न होता है न अश्व अनश्व अश्व नाम को कोई यदि नहीं हो तो अनश्व कैसे सिद्ध होगा मनुष्य कोई सिद्ध नहीं तो अमनुष्य कैसे सिद्ध होगा ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण कैसे होगा कोई प्रतियोगी प्रसिद्ध हो तो अभाव प्रसिद्ध होता है जिसका प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं होता है ऐसा अभाव ही प्रसिद्ध नहीं होता है ऐसा न्याय के लोग मानते हैं अप्रतित प्रत्योगिक अभाव से अत्यंताभावत अप्रतित भाव, अप्रतीत अप्रतित प्रतियोगी अस् जिस अभाव का प्रत्योगी ज्ञान तो नहीं है ऐसे कोई प्रत्योगी नहीं है तो ऐसे अभाव नहीं रहता है अप्रतीत प्रत्योगिक अभाव से अभाव का अत्यंत अभाव नहीं होता है यदि की नहीं होगा तो अभाव कैसे सिद्ध होगा घट कहीं हो तो यहाँ घट अभाव है जो पुत्र नास्ति कहेंगे सस विषाण नास्ति सस विषाणव नास्ति कहने के लिए सस विषाण शब्द से अर्थ ज्ञान होना चाहिए कोई सस्यषाण हो घट कहीं है यहाँ नहीं है पृथ्वी जल तेज में रूप है किंतु वायु में नहीं है ये तो बनेगा अतर बंधिया पुत्र नास्ती तो कहीं बंध्या पुत्र पहले होना चाहिए ये दो प्रकार है भाव अभाव अभाव कहने के लिए भाव भी है असत तो कहेंगे तो सत्य सिद्ध हो जाएगा ये न्याय का मत है यदि सत्यूप भाव पदार्थ नहीं होगा तो असत्य भी सिद्ध नहीं होगा अभाव का प्रतिवेगी अप्रतीत अज्ञात है नहीं है ऐसा भाव है ही नहीं ऐसा भाव से अत्यंत भाव तया ऐसे कहने पर शस्यषाण नास्ती इत्यादि तो प्रसिद्धत्वाद ये बौद्ध लोग कहते ये बात नहीं अप्रतीत प्राथ्वी का अभाव ही अत्यंत अभाव है न्याय कहेंगे अप्रतीत प्रती का अभाव है ही नहीं किंतु बौद्ध लोग कते प्रसिद्ध है शस विषाणु नास्ती शस विषाणु का अभाव उसका प्रतियोगी सस्य विषाण किंतु सस्य विषाणु तो किसने देखा नहीं तो भी सस विषाणु नास्ती ये प्रसिद्ध है बंध्यापुत्र है या नहीं है बंध्यापुत्र नहीं है। तो बंध्यापुत्र नहीं कहने के लिए बंध्यापुत्र तो प्रतियोगी है किसने देखा नहीं तो भी कहते बंध्यापुत्र नास्ती इसलिए अभाव ज्ञान होने के लिए पृथ्वी का ज्ञान होना कोई जरूरत नहीं ऐसे बहुत को कहते हैं सस्य विषाणु नास्तिक से अभाव ज्ञान होता है उसका पृथ्वी सस्य विषाणु किसी ने कभी देखा नहीं बंध्यापुत्र पुत्र किसने देखा नहीं तो भी पुत्र नास्ति कहते हैं ऐसे बहुत लोग मानते हैं तार्कि का लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है सस्य विषाणुम अस्थि वाक्य जैसे अप्रमाण है सस्य विषाणु नास्त वाक्य भी अप्रमाण है और यदि अर्थ कुछ है ही नहीं तो अस्थि नहीं अस्थि नहीं कर सकते हैं नाश्ति भी नहीं कर सकते हैं तो बौद्ध को कहते हैं सस्य विषाणु नास्तिक तो इत्यादि ना। में प्रसिद्ध है अप्रतियुक्त प्रतियोगिता भाव अत्यंत अभाव है ऐसे प्रसिद्ध है ये जो बौद्ध को कहते हैं तम इम वैनाशिक पक्षम शिष्य मुखेन ये वैनाशिक पक्ष बौद्ध पक्ष है शिष्य मुख से प्रश्न करके दूषण करते शंका करते पहले भाष्य में सदभागुत्पत्ति तत्व कल्पयत कल्पयतः न तो प्रतिद्वंदी वस्तुअरछति कोई वस्तु नहीं मनते सच्ची ग्रीय यथात तो से विपरीत तत्वी नया एक असत एक सतह किंतु बौद्धलोक कहते स तो कोई मानने की आवश्यकता नहीं सब असत है ननु नन सदभाव प्रागुत्पत्तिदिप्रेता वैनासीक कथम प्रागुत्पत्तिरिद असद एकमेव असदमे चैति काल संबंध संख्यासंबंध अद्वित उच्य शिष्य की शायद यदि बौद्धलोक सदभाव प्रागुत्तिदिप्रेता शत का भाव कोई श वस्तु नहीं शत का अभाव, का अभाव ही था उत्पत्ति के पहले यदि अभिप्रेत बौद्धों का तो फिर कैसे कहते है? पहले असत था असत था मतलब काल के साथ असत का संबंध कथम प्राग उत्पत्तिदम इधम असत आशित ये जो जगत दिखता है उत्पत्ति के पहले असत था आसित है अतीत काल लौंगलकार का रूप अतीत काल में था तो अतीत काल में इसका संबंध कैसे होगा सस्य विषाण बंध्यापुत्र का संबंध न तो काल के साथ न तो देश के साथ होता है तो अतीत काल में असत कैसे था असत आशिति कैसे कहेंगे और फिर असत्य कहते एकम एव एकम एव अद्वितीयम जब बंध्यापुत्र कुछ है ही नहीं उसको कहेंगे एक अस्य विषाण कितने है? दो बंध्यापुत्र एक सस् विषाण दो ये तो गगन कुसुमने के ये एक दो तीन संख्या कैसे बनेंगी वस्तु नहीं तो एकम एक अद्वितीय ची कैसे कहेंगे काल संबंध और संख्या संबंध अद्वितीयत्व ये सब कैसे कहते हैं असत्य है? बाढ़ उत्तर देते हैं बाढ़ ठीक है ठीक नहीं है नुक्त तेसाँ भावाभाव भा अभ्युपगछता तेजा न युक्त बौद्धों का ये ठीक नहीं है भावाभाव अभ्युपगछताम भाव भावस्य अभाव मात्र भाव पदार्थ के अभाव ही मानते हैं भावस्य अभावस्य दो नहीं मानते हैं न्यायिक लोक तो भाव अभाव दो मानते हैं बौद्धलोक तो भाव पदार्थ है ही नहीं भावना अभाव मात्र अभ्युपगछता स्वीकृवता स्वीकार करने वाले बौद्धों का भाव पदार्थ कोई नहीं केवल अभाव जो कहते हैं उनमें काल संबंध संख्या संबंध अद्वितीय आदि बनेगा नहीं ठीक है में शिष्योक्तम अंगीकर बाढ़ मेरी शिष्य ने प्रश्न किया प्राग उत्पत्त है इधम आसिदि कैसे कहेंगे असत था एक अद्वितीय ये सब कैसे बनेगा तो कहते ठीक है ये उनका ठीक कथन करना ठीक नहीं है भाव से अभाव तन्मात्र असदित भाव का जो अभाव है वही असत्य है असत सत्य का तो भाव पदार्थ का अभाव ऐसे स्वीकार करने वाले बहुतों का पक्ष ठीक नहीं।, नहीं है तेजा पक्ष न युक्तम काल संबंध आदि काल संबंध संख्या संबंध ये ठीक नहीं है असत्य युक्तम असत में काल संख्या संबंध युक्त नहीं है ये युक्तम एवं त्वे उक्तम इत्य युक्त ही तुमने कहा तुमने कहा क्या अर्थ है तुमने कहा तुम कौन है, है? शिष्य कौन कहते त्वया उत्तम आचार्य गुरु कहते तुमने जो कहा ठीक कहा कि असत्य का काल संबंध संख्या संबंध नहीं बनेगा किंच तन्मते यचि असत्यम इष्ट सर्वसेवा यदि विकल्पय आद्यम उपेत्य द्वितीय दुषेदी अभी इसके ऊपर तुमके जो बौद्ध मत है य कस्य असत्व कोई एक असत मानते हैं या सबको असत कहते हैं ये मानकर आद्य पक्ष कहेंगे कि किसी को असत कहते हैं वो कोई बात नहीं ठीक है किंतु सब असत है ये ठीक नहीं द्वितीय दुषेति असत्वी असतत्व्युभगम अयुत एवं अभ्युभगंत अनु अभ्युभगंतुन्युगम अनुभवपते असत्य मात्र अभ्युपगम भी असत्य मात्र का अभ्युपगम स्वीकार असत्य मात्र का स्वीकार भी ठीक नहीं है अयुक्त एव कहते असत्य तो है और कुछ नहीं है ये कहने वाले कोई है या नहीं असत ही है और कुछ नहीं ऐसे मानने वाला कोई वस्तु है व्यक्ति है या नहीं है असत्य को मानने वाला कोई नहीं तो असत कैसे सिद्ध होगा अभ्युभगंतु अभ्युभगंत स्वीकृता जो मानने वाला कहता असत ही ये भाव पदार्थ कोई नहीं है ये मानने वाले तो तुम बैठो हो अभ्युपग अंतुर अनभ्युपग जो मानने वाला उसका कैसे खंडन करोगे अभ्युपग अंतुर अनभ्युपगम स्वीकार करने वाले का अस्वीकार नहीं हो सकता है असत ही है ऐसे मानने वाला कोई है मानने वाले को आप नहीं मानोगे तो असत्य कैसे सिद्ध होगा अभ्युपगता स्वीकर्ता स्वीकार करने वाले का अस्वीकार असत्य को स्वीकार करने वाले का अस्वीकार नहीं हो सकता है अनुभ्युपगम से अनुपमता संभव है यदि अभ्युपगनता मान लिया तो सब असत्य के सिद्ध होगा एक तो असत्य को मानने वाला सत हो गया किम अभ्युपगनता यदा कदाचित अभ्युपगंतव्य कि प्रागवस्थायाम अभी ती विकल्प आद्यम अंगीकृत्य द्वितोंन दुसेन आशंक इसके ऊपर शंका करता है शिष्य ठीक अभ्युभगनता मानेंगे असत्व को मानने वाले को हम मानते हैं तो अभ्युभगंता है यदा कदाचित अभ्युभगंतव्य कभी रहता है असत्व को मानने वाला कभी रहता है हमेशा रहेगा मानने की आवश्यकता नहीं तो अभ्युभगंता है यदा कदाचित अभ्युपगंतव्य हो प्राग अवस्था कभी ना कभी असत्व को मानने वाला ये माना जाएगा हमारे द्वारा असत्व को मानने वाले को मानेगी अथवा सृष्टि के पहले कोई था इसे मानेगी ये तो विकल्पीय आद्यम अंगीकृत आद्य मानेगी कभी ना कभी असत्व को मानने वाला है तो ठीक है सृष्टि के बाद को मानने वाले हमें हैं ये तो ठीक है और सृष्टि के पहले असत्व मानने वाला कोई ये तो ठीक नहीं द्वितीय दुशैन आशंकते द्वितीय जो सृष्टि के पहले भी असत्व को मानने वाला कोई था इसका दूषण करते हैं दूषण शंका करते भाष्य में इदानी अभ्युवगनता अभ्युपगम्य ते न प्राग उत्पत्ति रिति ठीक असत्व को मानने वाला कोई होना चाहिए हम मानते हैं अभी है हम असत्व को मानने वाले अभी है इदानीम अभ्युपगम्यते अभ्युपगंता अभ्युपगम्यते इदानीम अभ्युगम अभ्युपगम्य थे स्वीकृत अभी स्वीकार करते हैं क्या स्वीकार करते हैं अभ्युपगमता अभ्युपगनता स्वीकारता किसका स्वीकर्ता असत्य का असत्य को मानने वाला अभी हम मानते हैं मानने वाले को मानते हैं अभी अभी है मानने वाला अभ्युपगनता इधानीम अभ्युपगम अभी अभ्युपगमता है न प्रागुत्पत्तिर उत्पत्ति के पहले मानने वाला कोई नहीं था सब असत था सृष्टि के पहले कोई मानने वाला भी नहीं था खाली ही था हाँ अभी सृष्टि होने के बाद ये शाकाशादी दिखते हैं ऐसे मानने वाला कोई है यदि चेत ऐसा शिष्य की शंका हुई इसके ऊपर उत्तर देंगे गुरु न कह करके ठीक हाँ सकम तदानीम असतवान् नाभ्युपगम्य थे कि वहाँ तद अभ्युपगमतुरु अभावात्त कहेंगे कह सृष्टि के पहले कोई असत्य मानने वाला था या नहीं था तो कहता है अभी केवल हम मानते अभी अभिवगनता तो पूछते सकिम तदानिम असत्वाद ना अभिभगम्य थे क्या सृष्टि के पहले मानने वाला कोई नहीं था इसलिए तुम नहीं मानते हो तदानिम कहा था सृष्टि के पहले असत्वाद कौन अभिवगनता स्वीकार करने वाला नहीं था इसलिए नहीं मानते हैं कि किंबा तत् अभावत तदा वो अभ्युभनता असत रूपता था अभिवक्नता नहीं था असत था इसलिए नहीं मानते हो अर्था असत्व को मानने वाला नहीं था असत को मानने वाला स्वयं असत था ऐसा मानोगे या असत्व को मानने वाला अतद अभिवगंतुर अभावत अभ्युभगंतु स्वीकार करने वाला नहीं है नाद्य पहले जो स्वीकार करने वाला वो भी असत था इतने न प्राग उत्पते सद अभाव से प्रमाण अभाव उत्पत्ति के पहले सत्य का अभाव था सब अभाव कोई नहीं था सब असतीता इसमें कोई प्रमाण नहीं है अ द्वितीय कहेंगे सब अन्य कोई हो या नहीं हो स्वीकार करने वाला असत को स्वीकार करने वाला सृष्टि के पहले नहीं था तो उसका भी निराकरण करते न द्वितीय प्राग जगत असत संप्रत्य तथा प्रागुत्पत्तिर्जगदसत अभ्युपगमता संप्रतिभ्युपगम्य था तथाग्स्थाए अभ्युपगमता सनिया अभ्युपगंध्युपगम संभवाद नागुत्पत्ति सत्यम प्रागुत्पत्तिर्जगदसत प्राग प्राग अभ्युपगंता उत्पत्ति के पहले जगत असत था इसको मान्यवाला जगति की उत्पत्ति के पहले जगत असत्य था इसको मानने वाला सम्प्रति अभ्युभगम्यता यह था संप्रति वर्तमान अभी जैसे मानते हो अभिभगंता है उत्पत्ति के पहले सब असत्य था उसके मानने वाला अभी तो मानते हो जिस प्रकार इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी मानना पड़ेगा प्राग अवस्थाएं अभिभगंता सन उत्पत्ति के पहले भी असत्य को मानने वाला था इत्यस्य इत्यापे अभ्युपगंतु ऐसे मानने वाला अभी मानेगा इदानीम अभ्युपगम संभवात अभी मानेगा अभी जैसे सृष्टि के पश्चात असत्व को मानने वाला है सृष्टि के पहले भी असत्व को मानने वाला था ऐसा भी मान सकते हैं नहीं प्राग उत्पत्ति तत्सत्य माना भाव उत्पत्ति के पहले असत को मानने वाला था इसमें कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पिछली कहेगा उत्पत्ति के पहले मानने वाला था इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है अभी तो मानने वाला हमें है किन्तु उत्पत्ति के पहले मानने वाला कौन था कैसे पता चलेगा कोई तो प्रमाण नहीं सिद्धांतिकता प्रमाण नहीं है बात नहीं प्रमाण है कैसे प्रमाण है उत्प उत्पत्ति के पहले क्या था अभी कैसे प्रत्यक्ष दिखेगा तो सिद्धांतिका प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा किन्तु प्रमाण नहीं नहीं कह सकते हैं प्रत्यक्ष नहीं दिखता है तो प्रमाण नहीं ये बात नहीं है धुआं नीचे से ऊपर जोर से निकल रहा है वहीं नहीं दिखती है तो वन्नी का निश्चय होगा होता है तो वन्नी का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी धुआं को देख कर धूम को देख करके वन्नी निश्चय होता है अनुमान के द्वारा इसी प्रकार अनुमान करेंगे विमतः कालो ग्यात्री सत्तावान कालत्वात सम्मतव ये तो अनुमान आद्वित यही प्रमाण अनुमान वर्तमान काल में असत को मानने वाला है वर्तमान काल में क्या है असत्य को मानने वाला है ज्ञाता असत्य ज्ञाता है ज्ञाती सत्तावान असत का जानने वाला तुम बौद्ध लोक अभी हो वर्तमान काल में कालत्व तो रहेगा और सृष्टि के पहले काल में कालत्व तो रहेगा सब काले में कालत्व तो कालत्व तो जहाँ जहाँ जब जब रहता है उसमें ज्ञाता कई सत्ता सिद्ध हो जाएगा वर्तमान जैसे जैसे धूम को देखकर करके वनी निश्चय क्यों होता है व्याप्ति ज्ञान हो जाता है ये अत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वनी विलक्षण धूम को देख करके नीचे से ऊपर धूम निकला है उसको देख करके वनी निश्चय होता है ये नहीं कि धुआँ थोड़ा कहीं धूप लगा ऊपर धुआँ चले गया सिकरेटिपिकट धुआं ऊपर छोड़ दिया ट्रेन चले कि धुआं दिखता है तो वहाँ भी बनिए ये बात नहीं विलक्षण धुआं है नीचे से ऊपर निकल रहा है अविच्छिन्नना मूला रेखा मूला रेखा विच्छिन्ना निकलता रहता है अवश्य वहाँ बनिए ऐसा निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार वर्तमान काल में असत्व मानने वाले आप हो तो सृष्टि के पहले भी कालतव तो हेतु करेंगे यत्र यत्र कालत्व तथत्र ज्ञात्री सत्ता सृष्टि के प्राग काल में हित रहने से ज्ञाता असत को जानने वाला रहेगा ज्ञात्री सत्ता सिद्ध हो जाएगा सम्मतव वर्तमान अनुमान से सिद्ध हो जाएगा प्राग उत्पत्ति असदैव कल्पना अनुपपति प्राग उत्पत्ति असदव ये कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि मानने वाला था असत्य को मानने वाला जिद रहेगा तो असत्य कैसे हो असत ही के भी सिद्ध होगा असत्य को मानने वाला तो सत्य परपक्षम दूषयित्व वाक्यतात्पर्य दर्शयित्व ची तो अभी बौद्धमत मत का निराकरण हुआ तो नहीं हो सत है और वैशेषिक मत तो जो पहले कार्य नहीं था अभी कार्य की उत्पत्ति हुई असत तो कार्य की उत्पत्ति ये भी ठीक नहीं कार्य तो पहले सदरूप से था इस प्रकार परपेक्षा का दूषण करके अभी जो असत्य असत्यदमग्रे आस ये वाक्य है उसका क्या तात्पर्य है इसको दिखाने के लिए शंका करते हैं ननु ननु कथम वस्तुकृत शब्द असदमेवा द्वितीय पदार्थवाक्यापत्ति तदनुपपत्ति चम वाक्यम अण प्रसज्यत चेत वस्तुआकृते शब्दारे शब्द का अर्थ क्या होता है घट के शब्द है घट शब्द अर्थ सब जानते हैं घट का अर्थ वे घट शब्द से किसको लेंगे एक होता है घट अनेक घट व्यक्ति है सब घट व्यक्ति में एक घट तो जाति है तो पदार्थ घट पद का अर्थ घट व्यक्ति है या के घाट में रहने वाले घट तो जाती है यदि पदार्थ घट पद का अर्थ कहेंगे दो चार दस बीस घट आपने देखा है इसको घट कहते हैं हजार घाटा देखा है इसको घट कहते हैं अगले साल गर्मी आने पर कुलाला घाटा बनाकर कर लाएगा वो घटों को आपने पहले देखा था उसको घट कह देकर इसने बताया था जिसको नहीं देखा था वह घटा देखते कुलाल लाएगा तो आपको पता चलता है ये घाटा है कैसे पता चलता है कहते घट कोई लाल घट लेकर आया कैसे कहेंगे वो घटा जब तक बना, पहले नहीं बनाता घट पद का अर्थ उसी व्यक्ति में आपको निश्चय नहीं हुआ था फिर भी नया कोई घटा लाते कहते घट कोई नया कलम आपके पास आ ये लिखा नहीं पहले नहीं देखने पर भी कहते इसलिए वो कहते हैं मीमांसको क घट पदकार व्यक्ति नहीं लेना जाति लेना सब घट में एक घटत तो जाति ही है एक घट आपने देख लिया तो घटत तो जाति का ज्ञान हो गया अभी जितने घटक कहीं भी जाओ किस देश में जाओ जितने साल के बाद हो, वो घट देखा वही घटत तो जाति का ज्ञान आपको पहले हुआ था घटत तो जाति नए घट में रहेगा रहेगी नए घट में घटत तो जाती विदेश में घट हो तो उसमें घटतत्व तो जाती रहेगी एक ही घटतत्व तो जाती, सर्वत्र सब घट में एक तो उसको देखते ही निश्चय हो गया क्योंकि घटत्व तो क्या ज्ञान आपको हुआ था शक्ति ज्ञान होना चाहिए पद से अर्थ ज्ञान होने के लिए घटपद की शक्ति शक्ति सामर्थ्य हो बोधन ज्ञान कराता है घटपद की शक्ति घट व्यक्ति में मानेंगे जितने घट व्यक्ति सब का ज्ञान आपको कभी नहीं हो सकता है कितने घट सारा ब्रह्मांड में होंगे कितने घट होंगे हजार या दो या पांच हजार या पाँच हजार या लाख होंगे हैं अनंत है कोई संख्या नहीं कर सकते अतीत जितने नष्ट होगे आगे जो बनेंगे सारा देश में ब्रह्मांड ब्रह्मांड में घट असंख्य है असंख्य घट के साथ घट्ट पद का संबंध ज्ञान आपको कितने दिन होगा ज्ञान नहीं हो सकता है अनंत अनंत होने से ज्ञान नहीं होगा और जिस घटु का आपने कभी नहीं देखा था उसको देखते ही घटक कहते कोई घटक से आप समझ लेते हो ये कैसे होगा शक्ति ज्ञान के बिना शब्दबुद्ध होगा तो व्यभिचार होता है कारण के बिना कार्य नहीं होता है नए घट में आपको घट शब्द की शक्ति है ज्ञान नहीं हुआ था किंतु घटक ज्ञान कैसे हो जाता है आपको ये घट शब्द प्रयोग करते हो कोई घटक होने पर आप अर्थ समझ लेते एक हो एक कैसे होगा कारण के बिना कार्य हो जाए इसको कहते व्यभिचार के व्यभिचार तो व्यक्ति में शक्ति मानेंगे आनंद और व्यभिचार दो दो से इसलिए जाति में शक्ति मानते हैं मीमाशा में और नया के लोग कहते केवल जाति में नहीं जाति और आकार घटका एक आकार है तो आकृति विशिष्ट जो व्यक्ति उसको कहते घटपद का अर्थ इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं शब्द का जो अर्थ है वस्तु वस्तु आकृति है शब्दार्थत्व वस्तु के जो आकृति जाती है ये शब्द का अर्थ होगा असद एक में व्वितीय पदार्थ वाक्यार्थ उपपति असत एक है अद्वितीय ये पद का अर्थ वाक्य का अर्थ कैसे बनेगा असत तुच्छ वस्तु उसमें कोई आकार नहीं कोई जाति नहीं तो असत शब्द का प्रयोग कैसे होगा घट शब्द का प्रयोग होता है घट शब्द का अर्थ कोई वस्तु है उसमें कोई आकार है जाती है तब तब तो प्रयोग हो जाएगा असत शब्द जो का अर्थ है असत शब्द का अर्थ कितने बड़ा होगा बताओ मनुष्य जैसे होगा या पेड़ के जैसे होगा या पर्वत जैसे होगा मालूम है बंध्यापुत्र कितने बड़ा मालूम है उसमें कुछ है ही नहीं तो असत शब्द का अर्थ कैसे सिद्ध होगा वंध्या पुत्र का पदार्थ कैसे होगा पदार्थ नहीं होगा तो वाक्य अर्थ कैसे होगा असत्यवदम तो अगर आशित असत शब्द का अर्थ कोई पदार्थ ही प्रसिद्ध नहीं हुआ तो असदैवधम अगर आसित नहीं भी नहीं बनेगा तदनुभ तो जब असत्य तो पद घटित तो वाक्य का अर्थ कुछ नहीं हुआ तो इदम वाक्यम अप्रमाणम यह अप्रमाण हो जाएगा श्रुति में कहा असद एक वाक्य में एक असत् शब्द आया असत शब्द का अर्थ कुछ ही नहीं पदार्थ कोई नहीं हुआ तो तत् घटित तो अर्थ भी नहीं बनेगा जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं इसको क्या कहेंगे अप्रमाण वाक्य का कुछ अर्थ नहीं तो अप्रमाण नहीं अप्रमाण ये यदि चेत ऐसा शंका होने पर सिद्धांत कहेगा नहीं सदस्य टीका मैं अन्य पोहश शब्दार्थ ते अपोह्य वस्तुना तदर्थ कथम असदिति शब्दस्य सिद्धि आकृत मीमा प्रक्रिया थे थे थे। एकम एक अतितमित पदृतिभाषक अर्थनुपत्ति पदार्थानुपपत्ति जिस प्रकार शब्द का अर्थ घटत्जाति तो अथवा व्यक्ति लेना ये तो मत चलता है बौद्धलोक कहते है, घटत्व तो नाम को कोई वस्तु है ही नहीं घट क्या है अघट नहीं है घट नाम को कोई अवयवी भी नहीं मानते है बौद्ध लोग परमाणु पुंज परमाणु एकटी हो गया उसका नाम घट बन गया मकान बूढ़ बन गया अवयवी कोई वस्तु है ही नहीं तो घट शत का क्या अर्थ करेंगे कहते अन्य अपोह अन्य के अघट व्यावृति अघट का निषेध अन्य भेद अघट का भेद घट से भिन्न पटा दी उसका भेद घट में आएगा घट में अघट का भेद अघट है पट पट घट से भिन्न है अघट हो गया पट पट का भेद घट में नहीं रहेगा ओ घट तो घट तो जो कहते हैं उसको बौद्धो लोग को कहेंगे अन्य अपुह अन्य का भेद अघट का भेद अन्यापोह शब्दार्थ शब्द का घटशब्द काघटभेद गोशब्द का गोव्यावृत्ति गोभिन्न का भेद है ये शब्दारहते हैं क्योंकि घटनाम का को कोई वस्तु नहीं मानते स्थिर वस्तु तो नाम कुछ नहीं मानते घटत्कार तो भेद, अपोह्य वस्तुन तदर्थ के बाद कथम वस्तु वस्तुनः अपो जिसका क्या जाता है अपोय जिसका निराकरण क्या होता है अपह्य वस्तुन तदर्थ त्वेवा अथवा शब्द का अर्थ अपूह वस्तु जिसका निराकरण किया जाता है धर्मी भेद जहाँ रहेगा उसको कहेंगे अपोय अघट का भेद घट शब्द का अर्थ मानो अथवा अघट का भेद जहाँ रहेगा उसको घट शब्द का अर्थ मानो। दो हुआ अघट का भेद घट में रहेगा उसको घट शब्द का अर्थ मानो। अथवा जहाँ अघट का भेद रहेगा उसको घट शब्द का अर्थ मानो। अघट का भेद पट में रहेगा अघट का भेद पट में रहेगा पट अघट है पट घट से भिन्न है क्या पट अघट है अघट का भेद कहाँ रहेगा घट में ही रहेगा और कहीं रहेगा अघट का भेद पर्वत में रहेगा या नहीं पर्वत अघट है है अघट का भेद घट में ही रहेगा तो अघट का भेद घट शब्द का अर्थ अघट भेद मानो अथवा अघट भेद जहाँ रहेगा उसको मानो अघट भेद घट में रहेगा तो ये कहते अन्य अपोर्ष शब्दार्थत्व अघट भेद शब्द का अर्थ मानूँ सती अपोह्य वस्तुना न तदर्थ त्य दूसरा भी कह जो वस्तु अपोह्य है अन्य भेद वाला को घट शब्द का अर्थ घट शब्द दो प्रकार किया अघट भेद कहो अथवा अघट भेद वाला को शब्दस्य से अर्थ तो असत शब्द का क्या अर्थ होगा असत शब्द से अर्थ कैसे होगी असत कहने के लिए क्या होगा सदभेद मानो सदभेद वाला कहो सदभेद सद अथ सदभेद वाला तो सदभेद सदभेद वाला सत सद जब नहीं है सदभेद कैसे सिद्ध होगा सदभेद वाला कैसे सिद्ध होगा अरे ये तो अर्थ सिद्धि कैसे होगी आकृत से हो की प्रक्रिया शर्थ तो आकृत है जाति को जाति को मानते घट शब्द का अर्थ मीमांसक प्रक्रिया से आकृति जाति यदि शब्द होगा एकम अद्वितीय पदयोर और आकृतिवाचकत्व युगा जाति की सिद्धियों की अनेक वस्तु में एक जाति रहती है यदि एक ही ब्रह्म एक ही सतता तो उसमें ए एकम अद्वितीय ये जो दो पद है उसमें जातिवाचकत्व कैसे आएगा एक में कोई जाति एकत्व तो जाति नहीं है एक में घट में एकत्व तो संख्या है एक ही था उसमें जाती नहीं रहेगी अनेक में जाती रहती है और अद्वितीय जो होगा उससे द्वितीय है ही नहीं एक अद्वितीय वस्तु तो उसमें जाती नहीं रहती है आकाशत्व तो आकाश में है वो आकाशतव तो जाति नहीं है क्योंकि आकाश एक है अनेक अनुगत्य तो, नित्यत्व तो सत्य अनेक सामविकत्व नित्य हो अनेक में समवाय समस्या रहे इसको कहेंगे जाति आकाशत्व तो एक ही आकाश में रहने से वो जाति नहीं है एक जो होगा उसमें एक एकत्व तो एक में रहेगा अद्वितीयत्व तो एक में रहेगा ये दोनों जातिवाचक नहीं हो सकते है एक में रहने वाले कोई जाति नहीं है इसलिए एक शब्द अद्वितीय शब्द जातिवाचक नहीं हो सकते हैं घट शब्द तो जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि अनेक घट में एक घटत्व है क्योंकि एक शब्द अद्वितीय शब्द जातिवाचक नहीं होगा नहीं होगा तो एक द्वितीय अर्थ नहीं बनेगा अर्थनुभपति यदि पदार्थ नहीं हुआ, एक पद का और अद्वितयपद का सिद्ध नहीं होगा तो तो तदभाव च पदार्थ संसर्गा आत्मनवाक्यापति पदार्थ और वाक्या में क्या भेद नद्या पंच फलानी सो कितने पद <गण> प्रत्येक पद का अर्थ हो कहेंगे पदार्थ और वाक्यार्थ के सब पदार्थों के मिलाकर के जो होगा उसको कहते वाक्याथ घटम आने घटम आने कह करके दोनों पदार्थों को मिलाकर के जो अर्थ है इसको कहते वाक्यार्थ पदार्थ का संसर्ग पदार्थ का संबंध पदार्थ के संबंध का बोध को कहते वाक्यार्थ बोध जब पदार्थ ही नहीं हुआ तो पदार्थ संसर्ग आदि आत्मा वाक्यर्थ से अनुपति क्योंकि वाक्यार्थ क्या है पदार्थ का संसर्ग तदभाविकार्थ पदार्थ यदि नहीं हुआ पदार्थ संसर्ग आदि आत्मा पदार्थों का संसर्ग पदार्थों का संसर्ग आदि पदार्थ संसर्ग पदार्थों का परस्पर संबंध अथवा आदि से संसुष्ट पदार्थ दो मत है पदार्थों का संसर्ग अथवा संसुष्ट पदार्थ एक एक पद का अर्थ होने के बाद संबंध होगा ये पदार्थ संसर्ग ये होता है अभिहित अन्वय कुमार भट्ट मत के अनुसार पद से पदार्थ का आ जाएगा पदार्थ का संबंध होगा इसको कभीहित अन्वय अभित उक्त का पदार्थ का अन्वय संबंध और प्रभाकर मते मीमा संघ में घटपद का अर्थ केवल घट नहीं है शुद्ध घट नहीं है कार्यान्वित घट कार्य से संबद्ध घट घटपद का अर्थ अन्यत घट संबद्ध घट किस क्रिया से संबद्ध घट घटपद का अर्थ होता है तो अन्वितधान हो अभितान्वय हो पदार्थ कह जाने के बाद संसर्ग हो अथवा तो संसर्ग विशिष्ट पदार्थ कहा जाए तो उसका होता है वाक्याथ पदार्थ का संसर्ग हो अथवा तो संसर्ग विशिष्ट पदार्थ हो यही तो वाक्यार्थ है यदि पदार्थ है ही नहीं हुआ पदार्थ का संसर्ग कैसे होगा संसर्ग विशिष्ट पदार्थ भी कैसे होगा तो दोनों प्रकार पदार्थ का संसर्ग कहो संसर्ग विशिष्ट पदार्थ को अर्थ को दोनों ही नहीं बनेगा यदि पदार्थ नहीं हुआ असत पद का यदि कोई अर्थ नहीं हुआ असत्यवदीद ये प्रत्येक पद के अर्थ का संबंध नहीं बनेगा अथवा आशित क्रिया के साथ संबद्ध हो करके असत्य पदार्थ घटित अर्थ नहीं बनेगा अर्थ से अनुपति वाक्यार्थ यदि नहीं बनेगा कोई वाक्य कहेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं। अर्था नहीं वाक्य वाक्यार्थ से अनुपत्र हो चिविषय में था वाक्यम इसी वाक्य का कोई विषय ही नहीं रहा अर्था नहीं रहा जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा वो वाक्य को कहेंगे को अप्रमाण कोई प्रमाण नहीं वाक्य का कोई अर्थ ठीक हो कुछ कोई कहता है उसका कोई अर्था नहीं पागल जैसे बोलता है कुछ कुछ कहता है आगे पीछे कोई संबंध नहीं इसको कहता है अप्रमाण जरद्गव कम्बलपादुकाभ्या द्वार स्थित गायती मद्रकाी तम ब्राह्मणी पृछति पुत्र रुमायम् रुम लसुनसुकुवर्घ एक श्लोक है एक जरदगवे बुढ़ा बैल जरद्गव बुढ़ा बैल जरद्गव, जरद्गव कम्बलपादुकाभ्या हाथ में कम्बल रखा है और पादुका भी रखा है कड़ाऊँ कम्बल पादुका से युक्त जब बूढ़ा बैल का दरवाजे द्वारी स्थित गायत्री मद्रकानी द्वार में स्थित होकर एक सुंदर स्तोत्र बोल रहा है कौन बोल रहा है बुढ़ा बैल उसके पास क्या क्या है कंबल है और पादुका कलम है द्वार में स्थित होकर बड़े सुंदर स्तोत्र बोल रहा है तम ब्राह्मणी पृछती पुत्र काम उसी वूढ़ा बैल से एक ब्राह्मणी पुछती जिसको पुत्र चाहिए पुत्र नहीं तो पूछती क्या पूछती है राजन रुमाया लसन सुकोर गुमा नमक के खाणी में लहसुन का क्या भाव है अर्थ तो ऐसे हुआ नमक के खाने में लहसुन का क्या भाव है तो ये तो वाक्य कोई किसके साथ कोई संबंध नहीं इसको कहते अप्रमाण इस वाक्य का कोई क्या है अप्रमाण है परस्पर का कोई संबंध नहीं इसी प्रकार ये वाक्य यदि पदार्थ असत पद का अर्थ कुछ नहीं हुआ तो पदार्थ का संसर्ग रूप वाक्यार्थ हो अथवा संसर्ग विशिष्ट संसर्ग के संबंध संबंध विशिष्ट पदार्थ रूप वाक्यार्थ नहीं बनेगा जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा वो वाक्य निर्विषय हो गया अप्रमाण हो जाएगा असद विधरे आसित वाक्य सत अभिन इसके यहाँ तक शंका हुई पूर्व की शंका असत्य यदि कुछ है ही नहीं तो असदेव इधम अगर आसित ये वाक्य तो अप्रमाण हो जाएगा तो सिद्धांत उत्तर देता है वाक्य किस प्रकार ये श्रुति वाक्य है अप्रमाण नहीं हो सकता है प्रमाण है किंतु किस प्रकार प्रमाण होगा कहते वाक्य का अभिप्राय कहते वाक्य का तात्पर्य सत अभिनिवेशन निवृत्थम इदम वाक्य न तो शून्यमेव साक्षात अभिदत्ते तन्न वाक्य प्रमाण्यमित परहरती नहीं सद सद सा। अभिनवेशवृत्त्यर्थम इद वाक्यम सत का अभिनिवेश आग्रह जगत परमार्थ सत जगत वास्तव पारमार्थिक है लोग मानते हैं नहीं जगत को जो दिखता है सत्य मानता कोई कभी पूरा सत्य मानते हैं जो सब लोग न्यायिक तो लोक तो बिलकुल सत्य मानते दवादी लोग मानते और तो होने पर क्या होगा जब तक तो निश्चय नहीं होता है श्रवण मना नहीं क्या सत्य बुद्धि कहाँ जाती जगत में सत्य तो बुद्धि रहती है जगत में जो सद अभिनिवेश है इसकी निवृत्ति करने के लिए वाक्य है ये जगत पहले ऐसा नहीं था नहीं था अभी दिखता है जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है और तो पारमार्थी नहीं सत्य नहीं है ये जगत सत्य जो अभिनिवेश दृढ़ दुराग्रह आग्रह अत्यंत है उसकी निवृत्ति के लिए वाक्य है ये जगत उत्पत्ति के पहले असत था नहीं था अनाभिव्यक्त होकर के ऐसा नहीं था समझते इतने बड़े बड़े पर्वत ये इसकी उत्पत्ति कैसे होगी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति ये पर्वत की उत्पत्ति कैसे होगी ब्रह्म से हिमालय में केदारनाथ जाओ तो कि कितने बड़े बड़े पर्वत लगता है एक पत्थर में एक पर्वत एक बड़ा पर्वत एक पत्थर बीच में कोई जोड़ नहीं है एक तो इतने बड़े पत्थर पर्वत कैसे बन गया ब्रह्म सिंह तो बनाएगा कौन किस प्रकार यह पहले से है हमेशा है ऐसे मानते है कुछ लोग नित्य मीमांसा के लोग भी कुछ सृष्टि प्रलय नहीं मानते हैं ऐसा ही है तो सत जो वस्तु पारमार्थी का जगत ये जो अभिनिवेश आग्रह उसकी निवृत्ति करने के लिए वाक्य है न तो शून्य में वह साक्षात अभिदाते ये वाक्य शून्य को साक्षात कहता है ऐसा नहीं शून्य ही जगत था स्था स्था। शक्ति के द्वारा सत्य से शून्य शक्ति के द्वारा कहता है वाक्य ऐसा नहीं इसलिए तन्न वाक्य है वाक�� अप्रमाण्यम इसलिए वाक्य अप्रमाण नहीं होगा वाक्य से न इस अभिप्राय परिहार करता है सिद्धांति न ये वाक्य का प्रयोजन क्या है सद ग्रहण निवृत्ति पर वाक्य से सत का जो ग्रहण ज्ञान होता है जगत पारमार्थिक है उसकी निवृत्ति करने के लिए वाक्य असद विधरे आशित है ओम आ